Atmajan, second half portion of the sutra twenty-five, which was entitled the Four Eternal Models. Therefore, Tao is great. The heaven is great. The earth is great. The king is also great. these are the great four in the universe and the king is one of them man models himself after the earth the earth models itself after heaven the heaven models itself after tao tao models itself after nature पचीसवे अध्याय का दूसरा आधा हिस्सा शीर्षक था चार शास्वत आदर्श इसलिए ताओ महान है स्वर्ग महान है पृथ्वी महान है सम्राट भी महान है ब्रह्मांड के ये चार महान हैं और सम्राट उनमें से एक है मनुष्य अपने को पृथ्वी के अनुरूप बनाता है पृथ्वी अपने को स्वर्ग के अनुरूप बनाती है स्वर्ग अपने को ताओ के अनुरूप बनाता है और ताओ अपने को स्वभाव के अनुरूप बनाता है ने चार आदर्श बताए ताओ महान है स्वर्ग महान है पृथ्वी महान है और सम्राट भी पहले इन चारों का अल्लाह अलाहस्य का अर्थ समझ लें आदर से उसके पास फिर कुछ भी नहीं ताओ का अर्थ है जीवन के आत्यंतिक नियम के अनुसार हो जाना कोई विरोध न रह जाए अस्तित्व में और स्वयं में हमारा जीवन जैसा है प्रतिपल विरोध है हम जीते कम जीवन से लड़ते ज्यादा है जीवन हमारे लिए एक संघर्ष है एक स्ट्रगल है एक छीना झपटी है एक प्रसाद नहीं एक अनुकंपा नहीं एक द्वंद है जो भी हमें पाना है वो हमें छीनना है झपटना है अगर हम न झपटे न छीने तो खो जाएगा और हमें लगता है ऐसा कि जो जितना छीन लेते हैं उतना ज्यादा पा जाते हैं और जो खड़े रह जाते हैं छीनते नहीं संघर्ष नहीं करते युद्ध में नहीं उतरते वे हार जाते हैं। की दृष्टि बिल्कुल विपरीत है लाव कहता है जो छीनेगा झपटेगा वो और कुछ भला पाले जीवन से वंचित रह जाएगा धन पाले यश पाले पद पाले लेकिन जीवन से वंचित रह जाए और जब कोई जीवन को चुका के पद पा लेता है तो उससे दैनी कोई भी नहीं होता और जब जीवन की कीमत पर कोई धन कमा लेता है तो उससे ज्यादा दरिद्र कोई नहीं होता और जो जीवन को बेच के यश कमाता है अखीर में पाता है हाथ में राह के सिवाय कुछ भी नहीं अंततः जीवन के मूल्य पर कुछ भी पाया गया पाया गया सिद्ध नहीं होता खोया गया सिद्ध होता है लाव से कहता है जीवन को पाना हो तो छीना जब उसका उपाय नहीं है फिर क्या उपाय है उपाय है ताओं के अनुकूल होते चले जाना उपाय है जीवन की वो जो सरिता है जो धारा है उसमें तैरना नहीं बल्कि बहना उससे लड़ना नहीं उसके साथ एक हो जाना, और वो सरिता जहां ले जाए वहीं चले जाना क्योंकि जिनका जीवन पर भरोसा नहीं है उनका फिर किसी चीज पर भरोसा नहीं हो सकता जीवन आपको जन्म देता है जीवन आपकी श्वास है जीवन आपके हृदय की धड़कन है अगर आपका जीवन पर भी भरोसा नहीं है जिससे आपके हृदय धड़कता है और जो आपके खून में बहता है और जो आपकी श्वास में सरकता है अगर उस पर भी भरोसा नहीं है तो फिर आपका किसी पर भरोसा नहीं हो सकता अगर लाओस्य को हम समझें तो लाहौस के लिए श्रद्धा का यही अर्थ है ये अर्थ बड़ा गहरा है जीवन के प्रति भरोसा ट्रस्ट इन लाइफ लाओस्य नहीं कहता ईश्वर में विश्वास करो ईश्वर का हमें कोई पता भी नहीं और जिसका पता ही नहीं है उसमें विश्वास कैसे होगा और होगा भी तो झूठा होगा इसलिए जगत में दो तरह के लोग हैं अविश्वासी और झूठे विश्वासी तीसरे तरह का आदमी खोजना मुश्किल है और अविश्वासी ज्यादा ईमानदार हैं झूठे विश्वासियों से क्योंकि अविश्वासी आज नहीं कल विश्वास पर पहुंच भी सकता है लेकिन झूठे विश्वासी कभी विश्वास पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि झूठे विश्वासियों को तो यह ख्याल है कि उनमें श्रद्धा है ही जिस ईश्वर को आप जानते नहीं उसमें श्रद्धा हो नहीं सकती कितना ही झूठ लाएं और कितना ही समझाएं अपने को कितना ही अपने ऊपर सिद्धांतों का आवरण ओढ़े और कितना ही अपने हृदय को दबाए और कितनी ही अपनी बुद्धि को कहें कि संदेह मत उठा लेकिन जिसे आप जानते नहीं हैं उस पर आपकी श्रद्धा हो नहीं सकती श्रद्धा आप कर सकते हैं लेकिन श्रद्धा हो नहीं सकती गहरे में अश्रद्धा मौजूद ही रहेगी केंद्र पर अश्रद्धा मौजूद ही रहेगी और परिधि की श्रद्धा का कोई भी मूल्य नहीं जब तक कि आत्मगत हो जब तक कि भीतर तक उसका तीर प्रवेश न कर जाए जब तक आपके भीतर ऐसी कोई जगह न रह जाए जहाँ तक श्रद्धा प्रवेश न हुई सब कुछ श्रद्धा से भर जाए रोआ रो प्राणों का संदेह की एक जरा सी सुविधा न रह जाए तब तक श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं हम श्रद्धा के वस्त्र ओढ़े हुए होते आत्मा हमारी अश्रद्धाती होती है इसलिए आस्तिक से आस्तिक आदमी को थोड़ा खरोंचे तो अश्रद्धा निकल आएगी जिंदगी में खरोंच कभी कभी अपने आप लग जाती है और अश्रद्धा निकल आती है दुख आता है और आदमी कहने लगता है ईश्वर का भरोसा डगमगा गया खरोच लग गई पराजय हो गई हानि हो गई सफलता न मिली खरोंच लगी श्रद्धा टगमगा जाती और इसी कारण जिनको हम श्रद्धालु कहते हैं वे श्रद्धा के संबंध में बात करने से भी भयभीत होते नास्तिक से चर्चा करने में भी उनकी आत्मा थर जाती है क्या डर हो सकता है नास्तिक से आस्तिक को ये बड़े मजे की बात है कि नास्तिक आस्तिकों से चर्चा करने में नहीं घबराते आस्तिक नास्तिकों से चर्चा करने में घबराते निश्चित ही नास्तिक की अश्रद्धा आस्तिक की श्रद्धा से ज्यादा मजबूत मालूम होती है। नास्तिक का संदेह ज्यादा प्रमाणिक मालूम होता है आस्तिक के विश्वास से और कोई छोटा सा नास्तिक भी आपके आस्तिकता को हिला दे सकता है सच ये है कि आप आस्तिक है नहीं आस्था इतनी सस्ती नहीं मां के साथ दूध पीने में नहीं मिलती न माँ के खून से आती है न समाज के शिक्षण से मिलती है न धर्मशास्त्रों से मिलती आस्था इतनी सस्ती बात नहीं और हम एक ऐसा असंभव कृत्य करने में लगे हैं हजारों वर्ष से उस पर श्रद्धा करना चाहते हैं जिसे हम जानते ही नहीं और तर्क हमारा बड़ा मजेदार है जिसे हम जानते नहीं उस पर हम श्रद्धा इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम उसे जान सकें आस्तिक लोगों को समझाते हुए सुनाई पड़ते हैं कि अगर श्रद्धा करोगे तो ही जान पाओगे और मजा यह है कि श्रद्धा बिना जाने हो नहीं सकती ये सारा भवन ही बेबुनियाद है जानकर ही श्रद्धा हो सकती है न जाने तो संदेह बना ही रहेगा संदेह का मतलब ही इतना है अगर हम गहरे में खोज करें तो संदेह का मतलब ही इतना है कि आपको पता नहीं है इसलिए संदेह संदेह अज्ञान है इसलिए अज्ञान में श्रद्धा तो हो ही नहीं सकती और अगर अज्ञान में भी श्रद्धा हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि फिर ज्ञान में भी संदेह हो सकता है अज्ञान में अगर श्रद्धा हो सकती तो फिर ज्ञान में क्या होगा फिर ज्ञान के लिए कुछ बचा ही नहीं अज्ञान के साथ होता है संदेह अज्ञान टूट जाए तो संदेह टूट जाता है ज्ञान के साथ आती है श्रद्धा ज्ञान का आगमन हो तो श्रद्धा छाया की तरह प्रवेश करती है। इसे हम ऐसा समझें कि संदेह भीतर के अज्ञान का सिर्फ संकेत है सूचक है श्रद्धा भीतर के ज्ञान की सूचक है ज्ञान और अज्ञान तो होते हैं भीतर सूचनाएं बाहर तक आती हैं, संदेह सूचना है श्रद्धा भी एक सूचना है जो ऊपर की सूचनाओं को बदल लेता है वो अपने को धोखा दे रहा है भीतर तो है अज्ञान संदेह की खबर आ रही और आप अपने ऊपर अपने वस्त्रों में श्रद्धा श्रद्धा राम नाम लिख के चदरिया ओढ़ लेते वो भीतर से संदेह आता ही चला जाएगा आपके चादर पर लिखा राम नाम उस संदेह को मिटा नहीं पाएगा वो संदेह ऑथेंटिक है प्रमाणिक है वो आपसे उठ रहा है और ये चादरिया आप बाजार से खरीद लाए हैं इसे ऊपर से आपने ढाक लिया इससे दूसरे को धोखा हो सकता है लेकिन सच तो यह दूसरे को भी धोखा होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जिसके भीतर से राम उठ रहा हो चादर महत्वपूर्ण न रह जाएगी और अगर उड़ने वाले को चादर बहुत महत्वपूर्ण है तो दूसरों को भी धोखे में पड़ने की कोई जरूरत नहीं ये अपने ही संदेह को ढांकने की व्यवस्था है लेकिन दूसरा धोखे में पड़ भी जाए मजा तो यह है कि हम खुद भी धोखे में पड़ जाते हैं अपने ही ऊपर उड़ी हुई चादर को देख के कहते हैं कि श्रद्धा से भरे हुए हैं तथाकथित श्रद्धाओं के भीतर संदेह का कीड़ा होता है और जब तक वो मिट न जाए तब तक श्रद्धा का कोई आगमन नहीं है इसलिए हमने सारी दुनिया को सिखा सिखा कर कि ईश्वर पर भरोसा करो ईश्वर पर भरोसा करो धर्म को हम नहीं ला पाए केवल लोगों को बेईमान बना पाए जिस पर भरोसा किया कैसे जा सके जिसे हम जानते ना हो उस पर भरोसे की शिक्षा दे देकर हमने लोगों को झूठे धार्मिक बनाने में सफलता पा ली इसलिए सारी जमीन धार्मिक और एक धार्मिक आदमी नहीं सब धार्मिकता ओढ़ी हुई लेकिन धार्मिक आदमी अभी भी चिल्लाए चले जाते हैं वो कहते हैं हर बच्चे को दूध के साथ धर्म दिला दो उनको डर लगा रहता पूरे वक्त कि जरा बच्चे में अपनी बुद्धि कि फिर चदरिया बहुत मुश्किल हो जाएगा वो बुद्धि भीतर से सवाल उठाने लगेगी तो इसके पहले की बुद्धि जगह तुम जहर डाल दो तुम्हें जो पिलाना हो पिला दो उसको इतने गहरे में पड़ जाने दो कि कल उसकी बुद्धि भी सवाल उठाए तो भी उसे ऐसा लगे की भीतर से नहीं आ रहा है और उसकी झूठी श्रद्धा जो बाहर से डाली गई है वो इतने गहरे में जड़ जमा ले कि उसे धोखा होने लगे कि भीतर से आ रही इसलिए हम छोटे छोटे अबोध बच्चों के साथ जो बड़े से बड़ा अपराध कर सकते हैं वो करते हैं हम उन्हें ज्ञान के मार्ग पर नहीं ले जाते हम उन्हें विश्वास के मार्ग पर ले जाते विश्वास धोखा है ज्ञान का विश्वास श्रद्धा नहीं है विश्वास अंधापन है श्रद्धा आंख का नाम है इस जगत में जो गहरी से गहरी आंख हो सकती है वो श्रद्धा है लाओ से ईश्वर की बात नहीं करता से की चिंता बहुत वैज्ञानिक है और अगर कभी जमीन पर कोई धर्म आता हो तो उसे कहीं से की सीढ़ियों से आना पड़ेगा बाकी सीढ़ियां असफल साबित हुई है से कहता है इस ईश्वर से तो क्या संबंध होगा आपका इतना दूर है मामला निकट से शुरू करो दूर की बात मत करो निकट से शुरू करो कल दूर भी पहुंच सकते हो लेकिन यात्रा निकट से शुरू करो जीवन निकटतम है और अगर मेरा जीवन पर ही भरोसा नहीं हो उससे भी मैं चीना जप्टी कर रहा हूं तो फिर मेरा कोई भरोसा किसी पे नहीं हो सकता जीवन तो हमारे रग रग में समाया हुआ है जीवन तो हम हैं, जीवन के कारण हम हैं जीवन का होना ही हमारा होना हमारा होने में जीवन छिपा है इस पर भी हमारा भरोसा नहीं ऐसा जो गैर भरोसा है वो तोड़ा जा सकता है क्योंकि जीवन से परिचय कोई दूर की बात नहीं है किसी आकाश में बैठे ईश्वर की बात नहीं यहां रग रग में दौड़ते हुए जीवन की बात है इससे संबंध बन सकता है लाभ से चार आदर्शों की बात करता है और एक एक क्रम से वो आदर्शन समझे तो अंततः हम जो निकटतम है और दूरतम मालूम पड़ता है उस तक पहुंच सकते हैं कहता है ताव महान है स्वर्ग महान है पृथ्वी महान है सम्राट महान है ये सीढ़िया है ताव है श्रीष्टतम अंतिम लेकिन ताव हमारी पकड़ के बहुत दूर है हमारे हाथ वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे यद्यपि वो हमारे हाथों के भीतर भी छिपा है लेकिन ये उस दिन की बात है जब हमारी पहचान हो जाएगी उससे। अभी तो ताओ बहुत दूर है दूसरी सीढ़ी पर लाव से लगता है स्वर्ग स्वर्ग का अर्थ है आनंद का सूत्र स्वर्ग का अर्थ है महासुख ताओ तो हमारे लिए दूर है लेकिन सुख आनंद उतना दूर नहीं उसकी थोड़ी सी धनक कभी हमारे कान में पड़ी कभी अचानक सुबह आख खुली है और आकाश में आखिरी तारा डूबता हुआ देखा है और कोई चीज हृदय के भीतर कंपित हो गई है वो स्वर्ग है। कभी काले बादल आकाश में घिरे हैं और झील के किनारे उनकी छाया झील में बन गई है और आपके भीतर भी कोई प्रतिबिंबित होता है क्षण को कि अंधेरी रात में अमावस में रात की साय आपके हृदय को स्पर्श कर गई कोई वीणा भी भीतर किसी तार पर चोट पड़ गई क्षण भर को ऐसे क्षण शायद जीवन में दस पांच हो उन क्षणों में हमें स्वर्ग की जरासी झलक मिलती है किसी के प्रेम में क्षण भर को सब भूल गया है जगत और वो प्रेम का क्षण ही शाश्वत होकर ठहर गया है घड़ी बंद हो गई समय रुक गया और लगा सब खो गया है बस प्रेम की एक शायद उस क्षण के लिए हम सब दान कर सकते हैं सब खोने को तैयार हो सकते हैं ऐसे कुछ क्षण आकस्मिक हमें स्वर्ग की झलक मिलती है झलक कह रहा हूं स्वर्ग का हमें पता नहीं है स्वर्ग भी हमसे बहुत दूर है स्वर्ग से से का अर्थ है आनंद का सूत्र ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो ताव की खोज कर रहा हो शक्ति की खोज कर रहा हो लेकिन ऐसा आदमी भी खोजना मुश्किल है जो आनंद की खोज न कर रहा हो ताओ बहुत दूर है कभी कोई बुद्ध कभी कोई महावीर सत्य में उस सुख होता है लेकिन बुद्ध के पास जो लोग आते हैं बुद्ध के अनुगमन में जो चलते हैं वो भी सत्य में उस सुख नहीं होते वो बुद्ध के आनंद में उस सुख होते हैं नंबर दो की सीढ़ी बुद्ध के पास सारी पुत्र आया है तो सारी पुत्र कहता है भगवान कैसे ऐसा ही आनंद मुझे मिले बुद्ध जब तलाश कर रहे थे गुरु की तब तो वो अनेक गुरुओं के पास गए हैं लेकिन वो पूछते हैं कि सत्य क्या है एक योगी ने उन्हें कहा आनंद को खोजो बुद्ध ने कहा अगर सत्य को पाकर आनंद मिलता हो तो ठीक सत्य को पाकर आनंद खोता हो तो भी ठीक क्योंकि झूठे आनंद में समय को व्यर्थ करने की मेरी इच्छा नहीं अगर असत्य के साथ आनंद मिलता हो तो मैं लेने को राजी नहीं हूं क्योंकि असत्य आनंद का क्या अर्थ हो एक स्वप्न होगा आनंद अगर सत्य हो तो ही सार्थक है इसलिए आनंद की बात छोड़ देता हूं सत्य की ही बात काफी सत्य क्या है लेकिन सारी पुत्र बुद्ध के पास आया है तो वो पूछता है आपको जो आनंद मिला वो आनंद हमें कैसे मिल जाए आनंद हमारी समझ में आ सकता है वो भी काफी दूर है और जब भी हम आनंद की बात करते हैं तो हमारा मतलब सुख होता है आनंद नहीं होता हमारे भाषा को में भी आनंद का आनंदकार सुख लिखा होता है सुख सिर्फ आनंद की झलक है आनंद नहीं जैसे आकाश में चांद हो और झील में हमने चांद को देख लिया हो तो जो झील का चांद है वो सुख है और आकाश का जो चांद है वो आनंद है लेकिन झील के चांद का क्या है जरा सा एक कंकड़ पड़ जाए झील में छाड़छार हो जाएगा वो चांद टुकड़े तुकल टुकड़े होकर बिखर जाएगा एक छोटा सा कंकड़ उस चांद को मिटा देगा एक मछली की छलांग और झील का दर्पण कब जाएगा वो चांद खंड खंड हो जा हमारा सुख ऐसा ही है जरा सा कंकड़ सब छार छता है जरा सी एक मछली की छलांग सब टूट जाता है और हम छाती पीटते रह जाते हैं कि सब सुख हो गया सुख हमारा आनंद की झलक है प्रतिबिंब है लेकिन जब भी हम जिस आदमी ने देखा ही ना हो चांद जब भी देखा हो झील में ही देखा हो तो हम चांद की बात करें तो वो अपने झील का चांद समझे इसमें कुछ अनहोना नहीं लेकिन फिर भी झील का चांद ही सही चांद से किसी तरह जुड़ा है इसलिए आनंद की बात हमें थोड़ी सी समझ में आ सकती है हम सुख से जुड़े हैं आनंद भी बहुत दूर है और दूर इस कारण भी है कि आनंद की पहली शर्त है जो बहुत कठिन है और वो ये है कि जब तक हम सुख का त्याग न करें स्वभावता जो आदमी झील के चांद को छोड़ने को राजी ना हो उसकी आंखें आकाश के चांद की तरफ उठेंगी भी कैसे झील के चांद को ही जो चांद समझ रहा हो और वहां से आंखें हटाने को राजी ना हो आकाश के चांद की तरफ देखेगा कैसे माना कि झील का चांद आकाश के चांद से जुड़ा है लेकिन विपरीत है सब प्रतिबिंब विपरीत होते हैं रिफ्लेक्शन है उल्टा है इसलिए अगर हम इस झील के चांद की तलाश में लगे रहे तो एक बात पक्की है कि आकाश का चांद हमें कभी भी नहीं मिलेगा हमें इसके विपरीत चलना होगा इसके हम जितने उल्टे यात्रा करेंगे उतना हम आकाश के चांद के पास पहुंचेंगे तब का यही अर्थ है सुख की विपरीत यात्रा है चांद की खोज है झील के चांद का त्याग है तो यद्यपि हमें समझ में आता है आनंद लेकिन जिसके कारण समझ में आता है वही बाधा भी है सुख ही समझने का कारण है सुख ही हमारी बाधा है अड़चन है आनंद को पाना हो तो सुख छोड़ना पड़े दुख को हम सब छोड़ना चाहते हैं बड़े मजेद की बात है दुख को हम छोड़ना चाहते हैं और दुख हमें कभी नहीं छोड़ता है सुख को हम पकड़ना चाहते हैं और सुख को हम कभी पकड़ नहीं पाते लेकिन कितनी बार यह अनुभव होता है पर इस अनुभव से हम कोई निष्कर्ष नहीं निकालते दुख को हम छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पाते सुख को हम पकड़ना चाहते हैं और पकड़ नहीं पाते तब इससे उल्टा प्रयोग है तब इस बात का प्रयोग है कि अब तक सुख को पकड़ने की कोशिश की और नहीं पकड़ पाए अब सुख को छोड़ेंगे अब तक दुख से छूटने की कोशिश की और दुख को नहीं छोड़ पाए अब दुख को पकड़ेंगे और बड़े मजे की बात है कि जैसे सुख को पकड़ने से सुख नहीं पकड़ में आता दुख पकड़ने से दुख पकड़ में नहीं आता और जैसे दुख को छोड़ने से दुख नहीं छूटता वैसे ही सुख को छोड़ने से सुख नहीं छूटता है असल में जिसे हम पकड़ना चाहते हैं वही छूट जाता है और जिसे हम छोड़ देते हैं वह हमारे पकड़ के भीतर आ जाता है लेकिन ये उल्टा नियम अनेक अनेक बार अनुभव में आने पर भी हम कभी इसका विज्ञान नहीं बना पाते वही विज्ञान धर्म है सामान्य आदमी के अनुभव में और वैज्ञानिक के अनुभव में इतना ही फर्क है आपको अनुभव होते हैं अनुभव आणविक रह जाते हैं एक अनुभव दो अनुभव तीन अनुभव वैज्ञानिक बुद्धि तीन अनुभव के बीच जो सार सूत्र है उसको खोज लेती है अनुभव को छोड़ देती है जिंदगी में मुझे हजार अनुभव हो लेकिन उनकी राशि इकट्ठी करता चला जाऊं आणुविक राशि हो सब पर लगा दूं एक दो हजार अनुभव हुए लेकिन हजार अनुभव जिस नियम के कारण हो रहे हैं उसका अगर पता न लगा पाऊं तो मैं खोजी नहीं हूं वैज्ञानिक बुद्धि का इतना ही अर्थ है कि हजार जो अनुभव हुए उनका सार सूत्र हम खोज लें। न्यूटन के पहले भी वृक्ष से फल जमीन पे गिरता था और सेव का फल बड़ा पुराना इतिहास है उसका अदम को भी ईव ने जो पहला फल तोड़ के दिया था वो सेव का फल था तो अदम के जमाने से लेके सदा सेव का फल जमीन पे गिरता रहा लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन निकाल पाया फल रोज गिरते थे हजारों लोगों ने फलों को गिरता देखा यह अनुभव नियम नहीं बन पाया लेकिन न्यूटन ने पहली तरफ पूछा कि फल नीचे ही क्यों गिरता ये पागलपन का सवाल है वैज्ञानिक हमेशा पागलपन का सवाल पूछते हैं। सामान्य आदमी नहीं पूछते इसलिए सामान्य आदमी सामान्य आदमी रह जाते हैं बिल्कुल पागलपन का सवाल है न्यूटन का ये पूछना कि फल नीचे ही क्यों गिरता है हम बुद्धिमान लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है फल नीचे गिरता ही है बात खत्म हो गई इसमें और क्या पूछने का है लेकिन न्यूटन ने कहा कि सभी फल नीचे गिरते हैं जरूर नीचे गिरने में कोई राज होना चाहिए जमीन खींचती है नहीं तो फल नीचे नहीं गिर सकते तो जमीन के खींचने का नियम फिर सब फल बेकार हो गए गिरे हो न गिरे हो पत्थर गिरे हो न गिरे हो सब खत्म हो गए सब गिरने के सब अनुभवों में से एक सार ग्रेविटेशन का गुरुत्वाकर्षण का हाथ में आ गया धर्म भी एक विज्ञान है अंतस जीवन का जितना सुख को पकड़ो पकड़ में नहीं आता जितना दुख से भागो भाग नहीं पाते दुख को छोड़ो छूटता नहीं सुख को पकड़ो पकड़ में नहीं आता कितने कितने जन्मों का आदमी का अनुभव है लेकिन वही हम कभी पूछते नहीं कि इसके पीछे कारण क्या होगा क्या बात है कि जिसे पकड़ते हैं वो पकड़ में नहीं आता और जिसे छोड़ते हैं वो छूटता नहीं छोड़ने की कोशिश निमंत्रण मालूम पड़ती है, छोड़ने की कोशिश बुलावा है पकड़ने की कोशिश मालूम होता है जिसे हम पकड़ना चाहते हैं उसे रिपेल करती उसे हटाती ऐसे जीवन में जरा चेष्टा करके देखें, किसी को बुलाना चाहते हैं मन से जितना बुलाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा जितना बुलाएंगे उतनी याद आएगी बुलाने की कोशिश भी एक ढंग की याद है बैठे हैं आंख बंद करके बुला रहे हैं मगर बुलाना भी याद करना है तो जिसे बुलाना चाहते हैं वो भूलता नहीं और कभी इससे उल्टा करके देखें प्रयास पूर्वक किसी की याद करके देखें और आप पाएंगे याद हाथ से छूट गई आंख बंद कर लें जिस चेहरे को आप खूब प्रेम करते हैं उसे पूरी तरह याद करें पूरा एकाग्र करें सारी ताकत लगा दें कि वो चेहरा कैसा है पहली दफा आपको पता चलेगा आपके खुद के प्रेमी या प्रेसी का चेहरा आपकी याद में नहीं पकड़ता आप चकित हो जाएंगे कि जो चेहरा इतना निकट है जो सपनों में छाया रहता है वो इस भांति क्यों खो गया है अपनी मां का चेहरा भी याद करना आसान नहीं है कोशिश से कोशिश करके देखेंगे तब आप पता चलेंगे कि खो गया चेहरा रेखाएं डगमगा जाएंगी धुंधला हो जाएगा चेहरा खो जाएगा जिसकी चेष्टा से याद करेंगे वो खो क्यों जाता है शायद आपकी चेष्टा विकर्ष बन जाती है जिसको चेष्टा से आप बुलाना चाहते हैं वो याद क्यों आ जाता है कोई विपरीत नियम काम कर रहा है लाफ रिवर्स इफेक्ट काम कर रहा है विपरीत परिणाम आ जाते हैं इसको जो समझ लेगा वो फिर दुख को हटाना ना चाहेगा वो फिर सुख को बुलाना ना चाहेगा और जो दुख को हटाता नहीं और सुख को बुलाता नहीं वो आनंद में प्रवेश कर जाता है आनंद का मतलब ये है अब दुख आते नहीं सुख जाता नहीं आनंद का मतलब ही इतना है कि अब दुख आते नहीं सुख जाता नहीं लेकिन ये एक बहुत कीमिया है एक अल्के है एक भीतरी रसायन है हम अपने ही हाथों नियम के विपरीत चल के दुख निर्मित करते हैं और हम अपने ही हाथों नियम के विपरीत चल के सुख को नष्ट करते हैं अगर हम आदमियों को देखें और उनकी जिंदगी में झाके तो हर आदमी अपने लिए दुख के गड्ढे खोद रहा है हर आदमी उसको जरा भी पता नहीं कि वो क्या कर रहा है वो गड्ढे खोद रहा है जब वो गड्ढे में गिरता तब उसको पता चलता है और तब वो चिल्लाता है कि न मालूम किस दुष्ट ने यह गड्ढा खोद दिया हर आदमी दुख को बुला रहा है हर आदमी सुख को तोड़ रहा है और जब उसका सुख खंड खंड होकर बिखर जाता है तब वो छाती पीटता है कि कौन दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है प्रकृति निर्दय मालूम होती परमात्मा कठोर लेकिन आप इस गहरे नियम को समझ लें और इस तो आप जो गड्ढे अपने लिए खोदते हैं वो बंद हो जाएंगे और अपने हाथ जो आप सुख की प्रतिमा खंडित करते हैं वो बंद हो जाएगी दूर है लेकिन आनंद भी जो सुख और दुख दोनों के पास है वो भी दूर है तीसरा सूत्र लाओ से कहता और आपके पास लाता है दी अर्थ इज ग्रेच पृथ्वी महान है आनंद भी बहुत दूर है पृथ्वी से अर्थ सुख का है आनंद बहुत दूर है उस तक भी हम नहीं जा सकते पृथ्वी बहुत ग्रास पृथ्वी का मतलब है बहुत स्थूल सूक्ष्म है आनंद तो चाव सूक्ष्मतम है पृथ्वी है पदार्थ ठोस सुख को हम पकड़ पाते हैं सुख है और हमारी आंखों में आ जाता है हमारे हाथों में आ जाता है हमारे जाल में पड़ जाता है लेकिन सच में क्या सुख भी हमारे हाथ में पड़ पाता है थोड़ा गौर से देखे तो पड़ता हुआ मालूम पड़ता है कभी पढ़ नहीं पाता बस करीब करीब होता है कभी हम पानी पाते उसे भी सुख भी हमारी आशा है अनुभव नहीं कठिन होगी बात हम सबको ये तो ख्याल होता ही इसमें भी बड़ा भरोसा रहता है कि कम से कम सुख का तो अनुभव है ना सही आनंद का सुख का भी हमें अनुभव नहीं है सिर्फ आशा है सुख हमेशा कल मिलने वाला होता है आज कभी नहीं मिलता है करीब होता है पहुंचे पहुंचे ऐसा लगता है बस क्षण भर की देरी और है कि पहुंचे जाते हैं लेकिन कभी आपने ख्याल किया कि जब भी आप पहुंचते हैं हताशा हाथ लगती निराशा हाथ लगती जिसे चाहा था जिसे सोचा था जिसे खोजा था वो हमेशा डिसअपॉइंटिंग हमेशा अपेक्षा तोड़ने वाला सिद्ध होता है सब सुख डिसनमेंट सिद्ध होते हैं जहां के ब्रह्म टूट जाता है कितनी आशा की थी कि मित्र घर आ रहा है पता नहीं कितना सुख होगा और फिर मित्र आ जाता है और कहीं कुछ नहीं होता फिर घड़ी दो घड़ी व्यर्थ की बातें करके कि कैसे हो कैसे नहीं हो घड़ी दो घड़ी के बाद पता लगता है इस आदमी के लिए इतनी रास्ता देखी सब खत्म हो गया राख हाथ लगी मित्र घर आ गया कुछ और नहीं आया दिन दो दिन के बाद लगता है कब ये आदमी चला जाए और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया अनुभव है दो महीने बाद इसी आदमी की फिर हम ऐसे ही रास्ता देखेंगे और दो महीने पहले भी ऐसे ही देख चुके आदमी अनुभव से कुछ निष्कर्ष नहीं लेता सुख हमारी आशाओं में उनका लगता है कि बस अब मिला ही जाता है इंद्रधनुष जैसे हैं दूर दूर तो बनते हैं पास जाओ खो जाते निकट पहुंचो पकड़ने को इंद्रधनुष को कुछ पकड़ नहीं आता पकड़ भी आए तो थोड़ी सी शायद पानी की बूंदें हाथ को छू जाएं और सब समाप्त हो जाए वे रंग जो इस से आकाश में तने थे उनकी छाप भी हल्की सी छाप भी हाथ पर नहीं पड़ती करीब करीब सुख इंद्रधनुष जैसा है वो भी हमारा अनुभव नहीं हमारी आशा है सोचते हैं कि मिलेगा मिलता नहीं और आदमी इतना होशियार है कि कभी कभी ऐसा भी सोचने लगता है बाद में कि मिला था इसे थोड़ा समझ लें मिलता कभी नहीं है या तो सोचता है मिलेगा भविष्य और या फिर कभी कभी पीछे लौट कर सोचता है कि मिला था अतीत लेकिन वर्तमान में सुख का कोई संस्पर्श नहीं होता कभी आपको ऐसा कोई आदमी मिला हो जिसने आपसे कहा हो मैं सुखी हूं आ, ऐसे आदमी आपको मिलेंगे वो कहेंगे मैं सुखी था ऐसे आदमी आपको मिलेंगे कि ज्यादा देर नहीं है मैं सुखी हो जाने वाला हूं ऐसा आदमी आपको नहीं मिल सकता जो कहे अभी यही मैं सुखी हूं इसी क्षण मैं सुखी हूं और अगर इसी क्षण सुखी नहीं है कोई तो वो अपने को धोखा दे रहा है लेकिन धोखे जरूरी है क्योंकि जहां सुख भी ना हो और सुख की आशा भी ना हो तो आदमी जिए कैसे धोखे बड़े आवश्यक माना कि झूठे हैं लेकिन जीने के लिए सहारे हैं बूढ़ा आदमी कहता बचपन स्वर्ग था बच्चे से पूछो तब पता चलेगा बच्चे से पूछो तब सब बूढ़े झूठे मालूम पड़ेंगे क्योंकि एक बच्चा नहीं कहता कि बचपन स्वर्ग है सब बच्चे जल्दी में हैं कि कैसे जवान हो जाए स्वर्ग जवानी में मालूम पड़ता है बच्चे कमजोर मालूम पड़ते हैं बच्चों से पूछो आप अपने बचपन की याद मत करना वो झूठी है आपने खड़ी कर ली है वो कल्टिवेटेड है वो आपकी संयोजित है आप आप याद नहीं कर सकते अपने बचपन की आप अपने बचपन की जब याद करते हैं तो आपने जो कविताएं वगैरह पढ़ी बचपन के संबंध में वो आप समझते हैं आपके बचपन के बाबत सच तो यह है कि मनस्वित कहते हैं कि आदमी चार साल की उम्र के पहले का स्मरण नहीं कर पाता और उसका कारण यह है कि चार साल का जीवन बच्चे का इतना दुखद है कि उस स्मृति को रखना मनुष्य के लिए हितकर नहीं इसलिए आदमी भूल जाता आपको याद आती पीछे लौट कर तो ज्यादा ज्यादा चार साल बहुत बुद्धिमान हुए तो तीन साल तक आपको स्मरण आएगा लेकिन वो तीन साल बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं भूल जाते हैं क्या हो गया मनस्पित कहते हैं कि जब अति दुख होता है मन में तो उसकी स्मृति रखनी उचित नहीं है इसलिए मन उसकी स्मृति को पहुंच डालता है खतरनाक है वो स्मृति पत्थर की तरह छाती पर बैठ जाएगी इसलिए मन की आयोजना है कि अति दुख उसे छोड़ा बुला देते हैं वो अचेतन में डूब जाता है हाँ बच्चों को बेहोश किया जाए हेपनोटाइज किया जाए सम्मोहित किया जाए तो याद आ जाती लेकिन सम्मोहन में कोई बच्चा नहीं कहता कि मैं स्वर्ग में था और सब बूढ़े कहते हैं कि हम स्वर्ग में थे बचपन बड़ा सुखद था असल में आपको बचपन का आप कोई ख्याल नहीं रह गया ये बचपन आपने निर्मित किया हुआ है पहले आदमी भविष्य में सुख को रखता है जब तक उम्र शेष रहती है और जब मौत करीब आने लगती है तो भविष्य तो समाप्त हो जाता है भविष्य में तो सिर्फ मौत दिखाई पड़ती है इसलिए आदमी पीछे अपने सुख को रखने लगता है एक बात पक्की है कि जहां आदमी है वहां सुख नहीं होता फिर पीछे रख लेता है फिर वो सोचता है कैसा आनंद था ऐसा लगता है बचपन में सभी कुछ आनंद था अगर बचपन इतना आनंदपूर्ण हो तो बच्चे बचपन छोड़ने से इंकार कर दें। लेकिन बच्चे जल्दी बड़े होना चाहते यहां तक कि बच्चे जितने बड़े होते हैं उससे भी ज्यादा अपने को बड़ा बताना चाहते हैं क्योंकि बड़ों के पास ताकत मालूम पड़ती है स्वर्ग मालूम पड़ता है सुख मालूम पड़ता है नियंत्रण मालकियत सब उनके पास मालूम पड़ती है बच्चा का तो दिन दिन हीन कमजोर मालूम पड़ता है उसको लगता है कैसे जल्दी जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए इसलिए बच्चे बड़ों की आदतें सीख लेते हैं अगर छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं तो इसका कारण ये नहीं कि बच्चों को सिगरेट में कोई भी सुख मिलता है जरा भी नहीं मिलता बच्चों को बड़ी तकलीफ मिलती क्योंकि सिगरेट और बच्चे को कोई तरह का सुख नहीं दे सकती सिगरेट से सुख लेने के लिए जरा ज्यादा उम्र की मूर्ता चाहिए बच्चा इतना मूल नहीं होता अभी इतनी ताजी कली है उसके मन की सिगरेट का धुआं सिर्फ दुख ही दे सकता है लेकिन बच्चा उस दुख को झेल लेता कोई फिक्र नहीं क्योंकि तो सिगरेट पीते ही पावरफुल मालूम होता है वो जितने लोग सिगरेट पी रहे हैं फिल्म अभिनेता है राजनेता है सड़कों पर ताकतवर लोग हैं अपनी गाड़ी में बैठे हुए सिगरेट पी रहे हैं। वो बच्चा जब सिगरेट अपने मुंह पर रख लेता बचपन खो गया अब वो बड़ों की दुनिया का भागीदार हो गया, रिश्तेदार हो गया। बच्चे सिगरेट पीना सीखते हैं क्योंकि सिगरेट जो है वो पावर सिंबल है अनेक बच्चे हैं मनस्पित उनके बाबत जानकारी रखते हैं जो जाके जल्दी न... दाढ़ी दाड़ीमूछ बढ़ाना चाहते हैं पिता घर न हो तो उनके रेजर का उपयोग करके जल्दी किसी तरह दाढ़ी दाड़ीमूछ आ जाए कोई बच्चा बच्चा रहने को राजी नहीं है भागना चाहता है बचपन से स्कूल काराग्रह से ज्यादा नहीं मालूम होता शिक्षक समाज में सबसे बड़े चुने हुए दुष्ट मालूम पड़ते। हैं ये ख्याल बच्चों का कुछ दूर तक सही भी हो सकता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शिक्षक होने की जिनमें वृत्ति होती है वो असल में डोमिनेट करना चाहते हैं वो लोगों पर रुआ बांधना चाहते हैं इसलिए कम तनख्वाह में भी शिक्षक राजी रहता है कोई क्योंकि जो रस मिल रहा है वो बहुत दूसरा है वो किसी हिटलर किसी नेपोलियन से कम नहीं अपनी क्लास में सारी दुनिया का सम्राट मालूम होता है। बच्चों से अगर उनके दुख कभी पूछे जाएं, तो बूढ़ों को ये भ्रम छोड़ देना पड़ेगा कि बचपन एक स्वर्ग था जहां 24 घंटे परतनता अनुभव होती है ये मत करो ये मत करो ये मत करो जहां माँ बाप मत करो में तहां रस लेते मालूम पड़ते हैं कि कई बार तो माताएं ये भी फिक्र नहीं करती कि बच्चा क्या कर रहा है उसके पहले कहती मत करो सबके मन में अहंकार की तृप्ति अधूरी रह जाती है वासना अधूरी रह जाती है सब अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए चारों तरफ उपाय खोजते बच्चों से ज्यादा सुगम उपाय और सस्ता उपाय दूसरा नहीं एक स्त्री के पास चार आठ बच्चे हैं तो फिर समझो कि उसके अहंकार को अब इससे ज्यादा और पुष्टि का कोई दूसरा उपाय नहीं पुष्ट हो जाएगा उसका अहंकार हर चीज में आखिरी वचन उसका है ये जो पीछे से ख्याल आता है कि सुख था ये धोखा है ना तो सुख पीछे हुआ है और ना आगे सुख होता है सदा अभी और जो उसकी कला जानता है वो अभी सुखी होता है वनगा से कोई पूछ रहा है तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ चित्र कौन सा है तो वानगागने का ये जो मैं अभी पेंट कर रहा हूं वो जो पेंट कर रहा था यही